नमस्कार मैं हूँ आकृति दोस्तों कहते हैं जिनकी रंगों से भरा है जिंदगी के कई रंग हैं खुशी के गम के प्यार के तो मैं शुभकामना करती हूँ आपका जीवन खुशियों के रंग से भरा हो आप सुन रहे हैं रेडियो सरगम नाइन्टी पॉइंट एट एफ एम सुनो दिल ऐसी नजारे है ये फरिश्ते जो पे ज़मीपुतरे तारे हैं ये उतरे तारे कितने प्यारे कितने प्यारे हैं ये फरिश्ते जो ज़मी पे उत्तरे तारे हैं नमस्कार विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम लोग बहुत सारे कलाकारों से मिल रहे हैं जिनकी संगीत के साथ बहुत प्यार है लगाव है ऐसे लोग हमारे बीच में आ रहे हैं विशेष कार्यक्रम में आप सुनाए हैं रेडियो सरगम 90.8 एफएम सुनो दिल से तो आइए आगे बढ़ते हैं चिरायु मेहता हमारे बीच में हैं यूथ हैं और उनकी भावनाओं को भी सुनेंगे क्योंकि अब तक हमने तो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको हमने सुना अब युवक को भी सुनते हैं आप सभी की तरफ से चिरायु मेहता का बहुत बहुत स्वागत है सरगम पर थैंक यू मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने जो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी है जो मौका दिया है उसके लिए आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और म्यूजिक uh, का तो ऐसा है कि जहाँ मन हो जाता है वहाँ गाना निकल ही जाता है आप कहीं घूम रहे हों कहीं आप टहल रहे हों आप खेल रहे हों आप बोर हो जाएं आप स्ट्रेस में हों कुछ भी हो आपको म्यूज़िक हमेशा वहाँ से बाहर खींच ही ले आता है तो म्यूज़िक का अपना ही एक इम्पॉर्टेंस है लाइफ में मेरा ऐसा मानना है कि म्यूज़िक आपके हर तरह के मूड को और बेटर बना सकता है आप डिप्रेशन में तो बाहर आ सकते हैं खुश हैं तो और खुश हो सकते हैं प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज़ होती है उससे चिरायु बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया जहाँ म्यूज़िक है, है वहाँ पर अपग्रेडेशन है वहाँ पर खुशी है वहाँ पर आनंद है वहाँ पर क्वालिटी है <laughs> काम करने में एक मौज का अनुभव हम लोग करते हैं बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने बताया अब आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि चिरायु आप अपने बारे में अपने परिवार के बारे में बताइए और आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं और इन फ्यूचर क्या बनना चाहते हैं तो मेरा नाम चिरायू मेहता है मेरी एक छोटी बहन मेरे पिताजी माताजी और मेरे दादा दादी भी हम सब साथ में रहते हैं मैं इंदौर में ही जन्म लिया मैंने तो इंदौर में ही मेरी परवरिश भी हुई है मैंने स्कूल भी यहीं से किया और अब मैं कॉलेज में हूँ सेकंड ईयर बीटेक कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में गोविंद नाम सेक्सरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जीएसआईटीएस के नाम से प्रख्यात है इंदौर में वहाँ से चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया इन फ्यूचर आपका क्या प्लान है किस तरह से क्योंकि अभी वर्तमान समय में आप संगीत के साथ भी जुड़े हुए हैं संगीत आपको बहुत अच्छा लगता है और फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन कंप्यूटर साइंस का आप काम कर रहे हैं सीख रहे हैं तो कैसे आप आगे बढ़ के क्या सोच रहे हैं जी बेशक कंप्यूटर्स में सबसे पहले मुझे और अध्ययन करना है उसमें और बेहतर होते जाना है उसके बाद चलता रहेगा आगे कि किसी नौकरी में सबसे पहले जाने के बाद वहां का इन्वामेंट वहां का कैसा माहौल है वो समझने के बाद फिर खुद कुछ आगे बड़ा कदम उठाऊंगा और एक ऑन्टरप्रन्योर बनने की इच्छा है तो ऐसा मेरा आगे का फ्यूचर प्लान्स है <laughs> चलिए चिराग आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएँ रेडियो सरगम की ओर से आप अपना जो हॉब है जो करियर आपने सोच कर रखा है कंप्यूटर में आगे बढ़ना है और एक अच्छे बिजनेसमैन भी बनना है इसी फील्ड में तो आप बने और इंदौर का नाम अपना नाम परिवार का नाम रोशन करें ऐसी शुभ कामना करते हैं अब आई आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि जैसे हम लोग इस मंच पे गाने की जो बातें हैं वो चल रही संगीत के साथ आपका लगाव क्या है कैसे जुड़ा आपने और कौन कौन से गीत आपको बहुत पसंद आते हैं किस टाइप के गाने आप सुनना पसंद करते हैं संगीत के साथ की कुछ एक्सपीरियंस आप ज़रूर सुनाएँ जी होता ऐसा है कि मैं मेरे पापा से बहुत प्रभावित हूँ तो कई बार ऐसा होता है कि पापा मैं मम्मी हम सब बैठे हैं मस्ती मजाक चल रही है कुछ और उसी में उस सिचुएशन पे बेस्ड पापा एक गाना गा देते हैं तो अधिकतर वो गाने किशोर दा के होते हैं तो क्योंकि वो कारण भी ऐसा है कि किशोर दा एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा करते थे वो एक्टिंग भी उतनी अच्छी करते थे उनका जो एक्सप्रेशन है वो खुद निकल के आता था बाहर से वो सिर्फ़ गाने में ही विश्वास नहीं रखते थे वो उसको मज़े से गाते थे कई बार पापा किससे सुनाते हैं कि म्यूज़िक डायरेक्टर्स को उन्होंने ऐसा रिकमेंड किया कि इसको ऐसे लेते हैं इसको वैसे लेते हैं तो ये सब सुनते सुनते रुचि बढ़ती गई फिर उसके अलावा जब आप दोस्तों के साथ बैठते हैं तो कई बार लोगों को लगता है कि अगर आप अच्छा गाते तो चिरायू चल गाना चिरायू चल गाना, तो उसके साथ गाना गाने में मज़ा आता है तो गाने तो ऐसे हैं कि पुराने गाने भी मुझे बहुत उतने ही पसंद है जितने नए गाने बल्कि मैं बोलूँगा मुझे पुराने गाने सुनना ज़्यादा ज़्यादा पसंद है तो किशोर दा फेवरेट हैं उसके बाद रफ़ी साहब सब आर डी बर्मन जी सब गीत बहुत पसंद हैं मुझे तो किशोर दा का एक बहुत ही प्रख्यात गीत है जिसका नाम है प्यार मांगा है तुम्ही से तो मैं उसको सुनाने वाला हूँ hmm. मांगा प्यार मांगा है तुम ही से नायनकार करो प्यार मांगा है तुम से नायनकार करो पास बैठो जराज तो इकरार करो प्यार मांगा है तुम्हें से न इनकार करो कितनी हसी है रात दुल्हन बनी है रात कितनी हसी है रात दुल्हन बनी है रात मछले हुए जज्बात बात ज़रा होने दो मुझे प्यार करो मुझे प्यार करो प्यार मांगा है तुम्ही से ना इनकार करो पास बैठो जराज तो इकार करो हम्म mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. चिराग बहुत ही खूबसूरत गीत आपने बहुत ही अच्छी तरह से प्रेजेंट किया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है आपकी आवाज सुनकर और इसी तरह आप सबका मनोरंजन करते रहें और इस संगीत की दुनिया में भी एक नाम करें ऐसी शुभकामना के साथ जाते जाते मैं कहूंगा हमारे जो युवा साथी इंदौर वाले सुन रहे हैं खास <laughs> और इसके साथ सारी दुनिया जो सुन रही है उसमें युवाओं के लिए आप क्या बताना चाहेंगे मैं युवाओं को एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज देना चाहूँगा वो ऐसा है कि स्ट्रेस किसी भी चीज़ का ना लें क्योंकि आज मैंने जो देखा है वो प्रचलन कुछ ऐसा है कि लोग बिना काम की बातों का भी कई बार स्ट्रेस ले लेते हैं जिसकी वजह से उनके सेहत पर भी काफ़ी असर पड़ता है तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे खासकर ऐसे मौक़ों पर आप कुछ गुनगुनाएं, पाँच दस मिनट के लिए और देखिए कैसा जादू होता है वो एकदम सही हो जाता है और दूसरी चीज़ जो मुझे सबसे ज़रूरी लगती है वो ये है कि कोई भी मौका ना छोड़ें आपको जो भी मौके मिलते हैं लाइफ में उसको आप बिल्कुल ग्रैप करिए आगे बढ़िए उसमें और सफलता आपको मिलेगी ऐसा मेरा मानना है चलिए चिरायु बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया आशा करता हूँ यूथ के द्वारा यूथ को मैसेज अच्छा लग रहा होगा तो चलिए आज के इस शो में हमने चिरायु को सुना और बहुत ही प्यारा संगीत उन्होंने सुनाया और संगीत के साथ साथ अपने करियर में भी कंप्यूटर में वो आगे बढ़ना चाहते हैं और हमारी बहुत सारी दिली दुआएं और बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए थैंक यू तो चलिए श्रोता तो, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं आप सुनाए हैं रेडियो सरगम नाइनटी पॉइंट सुनो दिल से लाकर कर न देना आज हसे कल न देना ओ के बुला न देना बदले या जीवन बीते दिल by the